सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक 27 द्वंद के दृष्टा हो जाओ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 जहां पाप पुण्य का द्वंद्व नहीं चांद सूरज का द्वैत नहीं सजन सजनी का भेद नहीं अभेद में चले निर्द्वंद में उठे धरती आग पवन नहीं पानी नहीं सूत नहीं जगनी उस देश को तलासे क्योंकि वही हमारा स्वदेश है